ओम श्री परमात्म नम अथ नौमोध्या भगवान उवाच इुह्य प्रवक्षा्यन सूयम विज्ञान सहित यदा मोक्ष से शुभातम प्रवक्षावे ज्ञानम विज्ञान सहित य ज्ञातवा मोक्ष ऐसी अशुभा एवं ते से अनुसूयवि दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इदम इस गुहतम परम गोपनीय विज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञानम ज्ञान को प्रवक्षा में भली भाती कहूँगा तू जिसको ज्ञातवा जान कर तू से संसारोक्ष से मुक्त हो जाएगा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इधम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम करतुम अव्ययम पदक्षेद राजविद्या विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर अव्ययम अन्वय एवं शुद्धार्थ इदम यह विज्ञान सहित ज्ञान राजविद्या विद्या सब विद्याओं का राजा राजगुह्यम सर्व गोपनियों का राजा पवित्रम अति पवित्र उत्तमम अति उत्तम प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्ष साधन फल वाला धर्मम धर्मयुक्त और अव्ययम अविनाशी है पुरुषा धर्म शास्त्र परम तपा अप्य मत मृत्यु संसार वर्तमान पर धर्म से मृत्यु संसार अन्वय एवं शुद्धा परंत इस धर्मस्थ धर्म में अश्रद्धाना श्रद्धालय पुरुषाह पुरुष माम मुझको अप्राप्ति न प्राप्त होकर मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु रूप संसार चक्र में निवर्तन ऐसी भ्रमण करते रहते हैं सर्वं जगत मतस्थानी सर्व चाहं इदं अहम् ूर्ति मतस्थता मया मुझ अव्यक्त निराकार परमात्मा से ऐसी यह सर्वम सब जगत जगत जल से बर्फ के सदृश तथम परिपूर्ण है च और सर्वभ सब भूत मतस्थानी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है किन्सु वास्तव में अहम मैं उनमें न अवस्थित स्थित नहीं हूँ नतस्थानी भूतानी पच्च में योग भूत भृ भूतस्थो मात्मा भूत भावनाद नच न च मतस्था भूता ईश्वर नम आत्मा अन्वय एवं शुद्धा भूतानी मुझमें स्थित नहीं है मैं मेरी ईश्वरी, योगम, योग शक्ति को देख भूत देख्री भूतों का धारण पोषण करने वाला च और भूत भावना भूतों को उत्पन्न करने वाला चा, भी मम मेरा आत्मा आत्मा भूतस्थ भूतो में स्थित नही है नित्यं वायु सर्वत्र तथा यथा आकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणी भूतानी मत स्थानी उपधार्य अनुयथा जैसे आकाश के उत्पन्न सर्वत्र गह सर्वत्र विचरने वाला महान महान वायु वायु वाय। नित्यम सदा आकाश स्थितः आकाश में ही स्थित है तथा वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने ऐसी सर्वाणी सम्पूर्ण भूत मतस्थानी मुझ में स्थित है कि ऐसा उपधार्य जान सर्वभूतानी कौन थे प्रकृतिम्यांति जानती मामिकय पुनस्थानी कल पा दो सर्वभूतानि शब्दार्थ कौंतेमिकम्य अर्जुन कल्पेय कल्पों के अंत में सर्वभूतानि सर्वता माम मेरी प्रकृति फ्रक्रति प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं कल कल्पों के आदि में कहानी उनको अहम मैं पुनः फिर विसृजामी रचता हूँ प्रकृति स्वामस्तभ्य विसृजामी पुनः पुनः पदच्छेदः प्रकृतिं पुनः पुनः विसृजा भूतग्राम अपनी प्रकृतिं प्रकृति को अवस्ट अंगीकार करके प्रे स्वभाव के बल से अवसर परतंत्र हुई हिमम इस कृष्णम संपूर्ण भूत ग्रामम भूत समुदाय को पुनः पुनः बार बार उनके कर्मों के अनुसार विश्री न माम कर्मा निबधनती धनंजया उदासीन वीनम असक्तु कर्मसु पदछेद नचमाम माम कर्माणी निबधनती धनंजया उदासीन वसीनम असक्त तेजु कर्मसु अनु शब्दार्थ धनंजय हे अर्जुन उन ते उनम आशक्ति रही और उदासीन व उदासीन के सदृश आसीनम स्थित माम मुझ परमात्मा को तान वे कर्मा कर्म न नहीं निबधनती बांधती प्रकृति प्रकृति हेतुना मैध्यक्षेण प्रकतिनाय जगदर्तते मायाध्यक्षे प्रकति सचराचर अनुमाया कौंतेम शब्दार्थ। कौन थे अर्जुन माया मुझ अधिष्ठाता की सकाशी प्रकृति प्रकृति सचराचरम चराचर सहित सर्व जगत को सुयती रहती है अनेन हेतुना हेतु से ही जगत यह संसार चक्र वी परिवर्तित घूम रहा है अजानतीजानदचा मूढ़ा तनुम आश्रित परम अजान मम भूत महेश्वर अन्वय एवं शब्द मम मेरे परम परम भावम भाव को अजानंत न जानने वाले मूढ़ मूढ़ मानुषिम मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाली माम मुझ भूत महेश्वरम संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को अवजानंती अर्थात अपने योग माया से संसार के उधार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, मो भाषा मोघ करमाणो ज्ञाना विचेत राक्षसीम आसुरी चै प्रगति मोहनीम श्रिता मोघाषा मोह कर्मा मोह ज्ञान विचेत राक्षसीम प्रकृतिं चकृतिम मोहिनीम श्रीता अन्वय एवं शब्दाथ मोघाषा व्यर्थ आशा मोह कर्मा व्यर्थ कर्म और मोघ ज्ञान व्यर्थ ज्ञान वाली विचेतस विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्ष राक्ष और, मोहिनी प्रकृति प्रकृति को एव ही श्रिता धारण किए रहते हैं महात्मा नुमा पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता वजन्ते नन्य मनसो भूतादीन अव्ययम् जन्न मनसोद महात्मा द्वीं प्रकृतिं आश्रिता भजनती अनन्य भूतादीन मनसूता अन्वय शुद्ध परंतु पार्थ हे कु पुत्र दैवी देवी प्रकृतिम प्रकृति के आश्रिता आश्रित महात्मान महात्मा जन माम मुझको भूतादिम सब भूतों का स्नातन कारण अव्ययम नाश रहित अक्षर स्वरूप ज्ञातवा जानकर अनन्य मन अनन्य मन से युक्त होकर भजंती निरंतर सत्तयनोत नमस्यम भक्त नित्य युक्ता उपासद सत्तम कीत मतंत दृढ़व्रता नमस्त चम भक्तियां श्रद्धा दृढ़ व्रता दृढ़ निश्चय वाली भक्तजन जन सततम निरंतर की मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यतन यत्न करते हुए च और माम मुझको बार बार नमस्त प्रणाम करते हुए नित्य युक्ता सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर भक्त अन्य प्रेम से माम मेरी उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञाप्य जन्तु माम उपास थे एक पृथको मुखेद ज्ञान ये अन्े यजत मेक पृथक बहुधा विश्व मुख्दार्थ अन्े दूसरे ज्ञान योगी म मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक अभिन्न एक तेनालीर पूजन करते हुए अपि भी मेरी उपासना करते हैं क्या और दूसरी मनुष्य बहुधा बहुत प्रकार से स्थित विश्व तो मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते है अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रोह अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हूतम पदछेद अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज अहम अग्नि अहम हु शुद्धा क्रतु क्रतु मैं यज्ञ यज्ञ, मैं मैहु स्वधा स्वधा मैं हूँ औषधि अहम मैं हूँ मंत्र मंत्र अहम मैं हूँ ख्यम अहम मैं हूँ अग्नि अग्नि अहम मैं हूँ खुतम हवन रूप क्रिया भी मैं एव ही हूँ पिता माता माता धाता पिता यजु पिता माता धाता अस्य जगता श्रद्धा अस्य इस जगत संपूर्ण जगत का ढाता धाता, धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला पिता पिता माता माता पितामह पितामह वेद्यम जाने योग्य पवित्रम पवित्र ओंकार ओंकार च और यजुः यु यजुर्दी मैं हूँ गतिर्भरता प्रभु साक्षी नीवासरण सुल स्थानम निधान बीजम अव्ययम् पद छेद गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभ प्रलय स्थानम निधान बीजम अव्ययम अनवय एवं श्रद्धार्थ गति प्राप्त होने योग्य परम धन भरता भरण पोषण करने वाला प्रभु सबका स्वामी साक्षी शुभा शुभ का दिखने वाला निवास सबका वास स्थान शरणम शरण लेने योग्य सुहृत प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला प्रभुवा प्रलय सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थानम स्थिति का आधार निधानम निधान प्रलय काल में संपूर्ण भूत से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है अव्ययम अविनाशी बीजम कारण भी अहम् मैं एव हूँ तपा अहम वर्षम निगृहणा्युजा चमृतम च मृत्युश्च सदम अर्जुन पदच्छेद तपाई अहम् अहम वर्षम निगृहणा उत्सृजा चमृतम च मृत्यु चत असत चाह अर्जुना अन्वय एवं शब्दार्थ अहम् मैं तपा सूर्य रूप ऐसी तपता हूँ वर्षम वर्षा का निगृहणामी आकर्षण करता हूँ च और उसे उत्जा में बरसाता हूँ अर्जुन है अर्जुन अहम मैं अमृतम अमृत च और मृत्यु मृत्यु हूँ च और सत असत सत असत ची अहम मैं ही हूँ माम सोम पापूत पापा यज्ञे येगतिमतीसाद सुरेन्द्र लोक दिव्यादाचिद त्रैवद्यं सोम पूत पाप यं प्राथय से पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असन दिव्यान दिव्य देव भोगान केव शब्दा तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमपा सोमरस को पीने वाले उत पापा पापरहित पुरुष माम मुझको यज्ञों के द्वारा इष्टवा पूजकर कर स्वर्ग गति स्वर्ग की प्राप्ति प्रार्थयते चाहते हैं ते वे पुरुष पुण्यम अपने पुण्यों की अनुरूप सुरेंद्र लोकम स्वर्ग लोग को आसाध्य प्राप्त होकर दिवि स्वर्ग में दिव्यांग दिव्य देवभोगान देवताओं के भोगों को असनति भोगते हैं शीतम भोग स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना काम लद्छेदी भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रय अनुप्रपन्ना अनू प्रपन्ना काम कान्वय एव श ते वे तम उस विशालम विशाल स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को भोग भोक कर पुन छीड़ होने पुण्य छीणे छिड़ होने आरोप मर्तलोकम मृत्यु लोग को विशांति प्राप्त होते हैं एवं इस प्रकार त्रय धर्मम स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले और काम काम भोगों की कामना वाले पुरुष गतागतम बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। प्राप्त होती ला अनि नीताक्षेम व वहाम्यहम पदछेेद अन चित माम ये जरुपास्सती युक्ता वहामि अहम् अन्वय इयम् शब्दाथ ये जो अन्य अनन्य प्रेमी जना भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को चिंत निरंतर चिंतन करते हुए परुपाशते निष्काम भाव से भस्ते हैं। तेषाम नित्याभिता नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग योग योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है अहम मैं स्वयं वहां प्राप्त कर देता हूँ ये देवता भक्ता यजंसे श्रद्धा के माव कौं यजंत विधि पूर्वक पदक्षिद ये, ये, ये अन्य देवता भक्ता श्रद्धा अन्विता। मे कौंते यजंती अविधि पूर्वकम अन्वय एवं श्रद्धा कौंतेय हे अर्जुन अद्यपि श्रद्धा श्रद्धा से अनविता युक्त ये जो सकाम भक्ता भक्त अन्य देवता दूसरे देवताओं को यजंति पूछते हैं से वे अपी माम ही पूछते है किन्तु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है अहम ही सर्वयज्ञा नोक्ता च प्रभुदेव चा, चा न तो माम अभिजानती अतः अहम् अहम हीय भोक्ता चुु न अतः तो मजं एवं शब्द ही क्योंकि सर्व यज्ञानं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता भोक्ता च और प्रभु स्वामी च ची अहम मैं तू परंतु से वे माम मुझ परमेश्वर को तत्वेन, तत्व न नहीं अभी जानती जानते अतः इसी से सेवंसी गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं या देव्रता देवान पितृन या पितृव्रता भूतानि नि भूते ज्या मद्याम पर छेद या देव्रता देवान पित्रीन यात्री व्रता भूतानी या भूते जाती मज्याचि नीमा इयम् शब्दार्थ। शब्द देवव्रता देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को या प्राप्त होते है पितृव्रता पितरों को पूजने वाले फितरीन पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतानि भूतों को यान्ति प्राप्त होते हैं और मध्यादिना मेरा पूजन करने वाला भक्त माम मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता पत्र पुष्प फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयशती तदह भक्त्युपहृतम असनामी प्रयता पत्र पुष्प फलम तोयम यह मैं भक्त्या प्रयशती तत्म भक्त्युपहृतम असनामी प्रयतात्मना अनवय एवं शब्दार्थ यह जो मैं मेरे लिए भक्तिया प्रेम से पत्रम पत्र पुष्पम पुष्प उस्प, फलम फल सोयम जल आदि प्रय अर्पण करता है प्रयतात्मन शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का भक्त्युपहितम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तत्व पत्र पुष्पादी अहम मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अश्नामी खाता हूँ योशी यदश्नासी यज्जू होती यद तपस्सी कौन से युष्व मदर्पण यत यत असनासी दपस्यसी कौंते मदर्पण अन्वय शब्दार्थ कौंतेय हे अर्जुन तू यत् जो करोष करता है यत् जो अश्नासी खाता है यो जो, जो होशी हवन करता है जो ददासी दान देता है जो तपस्या तप करता है तब मदर्पण मेरे अर्पण पुरुष कर शुभा फलई रेव मोक्ष से कर्म बंध नहीं संयास योग आत्मा वि मुक्त मश्यसी परेद शुभाशुभ फ मोक्षसी कर्म बंधन संग युक्ता अन्वय एवं शब्दा एवं इस प्रकार संन युक्ता जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त वाला शुभ फलई शुभाशु शुभ रूप कर्म बंध नहीं कर्म बंधन ऐसी मोक्ष मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त मुक्त होकर माम मुझको ही उपैश्य प्राप्त होगा सामोहम सर्वतेषु ने देश न प्रिय ये भजन तो मैं चाप्य हम पदछेदूते निय भजन तो भक्त्या मई ते ची अहम अहम् मैं सर्वभूतेषु सब भूतों में सम समभाव से व्यापक हूँ न न मै मेरा वेत अप्रिय न न प्रिय प्रिय अस्ति है तू परंतु ये जो भक्त माम मुझको भक्तिया प्रेम से भजंती भस्ते ते वे मई मुझ में हैं च और अहम मैं अपी भी कैश उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ अपी चेत सुदूराचारो भजते माँ मन भाग साधु रेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही पदछेद अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य साधु एव स मतव्य सम्यक् व्यवस्थित ही सन्वय एवं शब्द चेत यदि कोई सुदुराचारः अतिशय दुराचारी अपि भी अन्य भाग अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर माम मुझको भजते भजता है तो सह वह साधु साधु एवं मंतव्य माने योग्य है की क्योंकि स वह सम्यक यथार्थ व्यवस्थित निश्चय वाला है अर्थात उसने भली निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है क्षिप्रम भवती धर्म आत्मा स्वस्व शांति निगचती कौते जानी ही नामे में भक्त प्रड़स्येद भवति क्षिप्रमती धर्मत्मा सस्व शांति गति कौंते न नामे भक्तः प्रति अन्वय एवं शब्दार्थ क्षिप्रम शीघ्र ही धर्मात्मा, धर्मात्मा भवति हो जाता है और शव सदा रहने वाली शांति परम शांति को प्राप्त होता है, हे अर्जुन, प्रति निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त भक्त न प्रश्यती नष्ट नहीं होता माम मी पार्थ व्यश्रित येपि पे पाप योन स्त्रियो वैश्व तथा शुद्धास्त आंती माम ही पार्थ ये अपि स्त्रिय हवैश्या तथा ते शुद्र से अंगति अन्वय एवं शब्द क्योंकि पार्थ हे अर्जुन स्त्रीय स्त्री वैश्याह वैश्य शुद्राहुद्रथा तथा तथा योनियप योनि चाण्डाला दी ये जो कोई अपि भी स्यु हो ते वे अपि भी मां मेरी व्यापारित शरण होकर पराम परम गतिम गति को ही प्राप्त होते हैं है पुण्या भक्ता तथा अन्यम असुखम लोकम इम प्राप्य भजस्वेद्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्य तथा अन्यम असुखम लोकम इम्य भज सुमय इयम् शब्दार्थ पुनः फिर इसमें तो कहना ही किम क्या है जो पुण्याणील ब्राह्मणा ब्राह्मण तथा तथा राजर्ष भक्ताः भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं इसलिए तू असुखम सुख रहित और अनित्यम क्षण भंगुर इस लोकम मनुष्य शरीर को प्राप्ति प्राप्त होकर निरंतर माम मेरा ही भजस भजन कर मन मना भव मद भक्तो मद्याजी ममस्कुर माम मेष्यसी युक्त मतपरायण मनमनादक्त मद्याजी ममस्कुरु मेष्यसी युक्त मतपरायण मनमना मुझमें मन वाला भव हो मद भक्त मेरा भक्त हो बन जी मेरा पूजन करने वाला भव हो माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर एवं इस प्रकार आत्मान आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मतपरायण मेरे पारायण होकर तू माम मुझको एव एवं थी प्राप्त होगा ओम तत्सदिति श्री मद भगवत गीता सुपनीतु ब्रह्म विद्याम शास्त्री हे राजविद्या राजज विद्याजगुहनाम अध्यायः